महाभारत द्रोण पर्व युधिष्ठिर का विलाप संजय उवाच हते तस्म महावीर्य सौभद्रे रथयूथपे विमुक्तरथसन्ना सर्वे निक्षिप्त कामुकापोपेष्टा राज परिवार युधिषि तदे युद्धम ध्यांत सौभद्र गतमान संजय कहते हैं राजन महापराक्रमी रथ योधपति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के मारे जाने पर समस्त पांडव महारथी रथ और कवच का त्याग कर और धनुष को नीचे डालकर राजा युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर उनके पास बैठ गए उन सब का मन सुभद्रा कुमार अभिमन्यु में ही लगा था और वे उसी युद्ध का चिंतन कर रहे थे ततो राजा तथो युधिष्ठिर अभिमन्यु भ्रतो पुत्र उस समय राजा युधिष्ठिर अपने भाई के वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु के मारे जाने के कारण अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे ऐसा कृपम शल्यम राज चषनम द्रोणम द्रोणी महे श्वास तथैवाण्या महारथा द्रोणनेक असंबाद मियर्षया हत्रुगण वीरान यश शेतिस्त्राण युद्धकुशला महे श्वासा महारथा कुलसीला कुलशीला गुण युक्ता शूरान विख्यात पौरुषा द्रोणेना वितम व्यूहम अभेदमरैरपी अदृष्टपूर्वस्म चक्र चक्रयुध प्रिय भिवा व्यूहम प्रवेश मध्यम कैसरी अहो कृपाचार्य शल्यजा दुर्योधन द्रोणाचार्य महाधर्ण धर अश्वस्थामा तथा अन्य महारथियों को जीतकर मेरा प्रिय करने की इच्छा से द्रोणाचार्य के निर्बाध को करके विर शत्रु समूहों का संघार करने के पश्चात यह पुत्र अभिमन्यु मार गिराया गया और अभरण क्षेत्र में सो रहा है जो अस्त्र विद्या के विद्वान युद्ध कुशल कुल शिल और गुणों से युक्त सूरवीर तथा अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे उन महाधनुधर महारथियों को परास्त करके देवताओं के लिए भी जिसका भेदन करना असंभव है तथा तो हमने जिसे पहले कभी देखा तक नहीं था उस द्रोण निर्मित चक्रव्यूह का भेदन करके चक्रधारी श्री कृष्ण का प्यारा भांजा वह अभिमन्यु उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश कर गया जैसे सिंह गौं के झुंड में घुस जाता है विक्रीडीत रण तेन निघ्नता वह पर महे श्वास प्रत्यनेकता प्रभा निवर्तन ऋतास्त्रा युद्ध दुर्मदा उसने रण क्षेत्र में प्रमुख प्रमुख शत्रुवीरों का वध करते हुए अद्भुत रण क्रीड़ा की थी युद्ध में उसके सामने जाने पर शत्रु पक्ष के अस्त्र विद्या विशारद महान धनुर्धर भी हो भाग खड़े होते थे शत्रुरस्माकुस्मुख संख्य विसोखी कृत स तीर्थ दुस्तर वीरो प्राप्य प्राप्तो जिस वीर अर्जुन कुमार ने युद्ध स्थल में हमारे अत्यंत शत्रु दुस्ासन को सामने आने पर शीघ्र ही अपने बाणों से अचेत करके भगा दिया वही महासागर के समान दुस्तम दुस्तर द्रोण सेना को पार करके भी दुशासन पुत्र के पास जाकर यमलोक में पहुंच गया कथम द्रक्षा सुभद्राम प्रिय पुत्रम अपश्यतिम सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के मार दिए जाने पर अब मैं कुंती कुमार अर्जुन की ओर आँख उठाकर कैसे देखूँगा अथवा अपने प्रिय पुत्र को अब नहीं देख देख पाने वाली महाभागा सुभद्रा के सामने कैसे जाऊंगा अश्लिष्टम असमंजसम ताव प्रतिवक्षि के स धनंजय हाय हम लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के सामने किस प्रकार यह अनर्थपूर्ण असंगत और अनुचित वृत्तांत कह सकेंगे अहमेव सुभद्राया केशवाजुनि प्रिय कामोजया कांक्षे निदम अप्रिय मैंने ही अपने प्रिय कार्य की इच्छा विजय की अभिलाषा रखकर सुभद्रा श्रीकृष्ण और अर्जुन का यह अप्रिय कार्य किया है न लुब्धो बुद्धते दोषान लोभान मोहात् प्रवर्तते मधुलिप्त ऋषि नाप प्रपातम महमी लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोष को नहीं समझता वह लोभ और मोह के वसीभूत होकर उसमें प्रवृत्त हो जाता है मैंने मधु के समान मधुर लगने वाले राज्य को पाने की लालसा रखकर यह नहीं देखा कि इसमें ऐसे भयंकर पतन का भय है यो ही भोज्य पुरस्कार सुच भूषण है सुचोषमा फिर बालो यदि पुरस्कृत हाय जिस सुकुमार बालक को भोजन और सेन करने सवारी पर चलने तथा तो भूषण वस्त्र पहनने में आगे रखना चाहिए था उसे हम लोगों ने युद्ध में आगे कर दिया कतम हिलो युद्धे विषमे मरहती वह तरुण कुमार अभी बालक था युद्ध की कला में पूरा प्रवीण नहीं हुआ था फिर गहन वन में फंसे हुए सुंदर अश्व की भांति वह उस विषय संग्राम में कैसे सकुशल रह सकता था नोचे धीव्येनमहिमनोषमी विभत्सोहोपदीप्तपण चक्षुषा यदि हम लोग अभिमन्यु के साथ ही उस रण क्षेत्र में शयन न कर सके तो अब क्रोध से उत्तेजित हुए अर्जुन के शोकाकुल नेत्रों से हमें अवश्य दग्ध होना पड़ेगा अलुब्धो मतिमा श्रीमा क्षमा बली वस्मा प्रिय सत्य यस्य सत्यपराक्रम यघंति बिबुदा कर्माुर्जितवचाचघ् काल के महेंद्र महेन्द्रशत्रो ये हिण्यपुरोर्ण सत्रेन पोलो मांसणाता परेभ्योप्य भयाभ्यो यो द भू तस्कुम बड़ी जो लोभ रहित बुद्धिमान लज्जाशील क्षमावान रूपवान बलवान सुंदर शरीरधारी दूसरों को मान देने वाले प्रीतिपात्र वीर तथा सत्य पराक्रमी हैं जिनके कर्मों की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं जिनके कर्म सबल एवं महान हैं जिन पराक्रमी वीर ने निवात कवचों तथा काल के नामक दैत्यों का विनाश किया था जिन्होंने आंखों की पलक मारते मारते हिरण्यपुर निवासी इंद्र शत्रु पोलोम नामक दानों का उनके गढ़ों से ही संहार कर डाला था तथा जो सामर्स्यशाली अर्जुन अभय की इच्छा रखने वाले शत्रुओं को भी अभय दान देते हैं उन्हीं के बलवान पुत्र की भी हम लोग रक्षा नहीं कर सके भयम तो सो महत्प्राप्तम धार्त राष्ट्र महाबल पार्थ पुत्रवधात क्रुद्ध कौरवां सही सती अहो महाबली धृतराष्ट पुत्रों पर बड़ा भारी भय आपूचा है क्योंकि अपने पुत्र के व से कुपित हुए कुंती कुमार अर्जुन कौरवों को सोख लेंगे उनका छेद कर डालेंगे छुद्र छुद्र सहाय सुरोधन दृष्ट शोचन हास्य दुर्योधन नीच है उसके सहायक भी ओछे स्वभाव के हैं अत निश्चय ही अर्जुन के हाथों अपने पक्ष का विनाश देखकर शोक से व्याकुल हो जीवन का परित्याग कर देगा न मैं जया प्रीत करो नाज्यम न ना चाम न सुशलोकता इमं समीक्षा प्रतिवीर पौरुषम निपाति तम जिसके बल और पुरुषार्थ की कही तुलना नहीं थी देवेंद्र कुमार अर्जुन के पुत्र इस अभिमन्यु को रण क्षेत्र में मारा गया देख अब मुझे विजय राज्य अमृतत्व तथा तो देवलोक की प्राप्ति भी प्रसन्न नहीं कर सकती यदि श्री महाभारते द्रोण पर्वी अभिमन्युवध पर्वणी युधिष्ठिर प्रलापे एक पंचा सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में युधिष्ठिर प्रलाप विषयक इक्यावनवा अध्याय पूरा हुआ